ये हैं। है है ना? और फिर भी इसको क्या कहते हैं हैं जैसे जगह को वैसा नहीं है। हुए के इस है, है। परिणाम को को प्राप्त होने वाला नष्ट होने वाला इच्छा के लिए इसको अव्य कहते हैं अव्य तो कहते हैं बताया ना क्यूँकी तो माया में संसार की अनादिकाल से होने के नाम या माया में संसार काल से बने काल से बने रहने के कारण सब तक बना हुआ माया में संसार अनादि काल से बना हुआ होने के कारण हुआ यह संसार वृक्ष अवध्य कहा जाता है अवधे कहा जाता है जी कर कहा जाता है ही कर आदि परंपरा का आश्रय वे आदि आदि से रही तो देव इंदी की परंपरा मतलब एक देश दे की प्राप्ति के बाद दूसरी देश की प्राप्ति देश की प्राप्ति परंपरा क्योंकि संतान काम्परा तो जो परंपरा दे आदि की है ये रहती है आदि क्योंकि आदि रही थे देव आदि की दे परंपरा का आश्रय संसार उस संसार रूप ठीक है आदि रही की दे आदि की परंपरा का आश्रय प्रसिद्ध संसार रूप से वृक्ष क्योंकि आजादी की परंपरा का इसलिए कम अव्यम कर वृक्षारूप वृक्ष को अव्यम अव्य कहा जाता है वृक्षारूप वृक्ष का ही यह अन्य विशेषण दिया जाता है अन्य विशेषण क्या है उसका छंडा वेद रूप पत्ते वेद रूप पत्ते वाला संसार रूप वृक्ष है तो उसका विशेषण क्या होगा वेद रूप पत्ता वेद रूप पत्तों वाला जो है उसका विशेषण क्या होगा वेद रूप पत्ता अब वेद रूप पत्ता पत्ता के स्थान संसार रूप वृक्ष के प्रत्येक स्थान पर क्या है वेद तो वेद प्रत्येक स्थान पर है इसका मतलब समझेंगे पत्ता क्या करता है वृक्ष भी अच्छा करता है जब सत्ता पत्ता है वृक्ष की रक्षा वृक्ष जितने पत्ते जितने अच्छे हरे भरे होंगे और वृक्ष उतना ही है ना तो खुश होगा उनकी करता है रक्षा करता है पत्ते हरे भरे होंगे और जब कोई व्यक्ति वृक्ष को काटता है तो कभी आसपास पास के पत्तों को काटता है क्या करता है वृक्ष को काटता है तो देखेंगे तो छंडाली यहाँ पर बताते हैं छंडालती प्रणाली प्रणाली है श्वकें तो प्रणामी की जगह क्या किया में के समान है से नित् तथा शामू वेद अब ध्यान में नृत्यज्ञ तथा शाम रूप वेद संसार रूप वृक्ष के पत्य के समान थे इसको तो पत्ते के समान क्यों कहा तो देखूनाकनाथ है ना खादनाथ कर्थ है हम तो लगाएंगे तथा जिस संसार वृक्ष की रक्षा करने वाले होने से या रक्षक होने से पत्ते के समान है वृक्ष के रक्षक होने के कारण पत्तों के समान है लगे जैसे वृक्ष की सब ओर से रक्षा करने के लिए परी है ना परी का रक्षा जैसे वृक्ष की चारों ओर से रक्षा करने के लिए पत्ते होते हैं उसी प्रकार से संसारभूत वृक्ष की रक्षा करने के लिए वेद है संसारभूत वृक्ष की रक्षा करने के लिए जन होते वेद है कैसे तो बताते क्योंकि वे वेद धर्म वे अधर्म उनके हेतु तथा उनके फल का कराने वाले हैं किसका बोध कराते हैं धर्म अधर्म का बोध कराते हैं प्रकाशन करते हैं बोध बोध कराने वाला तो किसका प्रकाश क्या है धर्म अधर्म का प्रकाश का धर्म अधर्म के हेतु का प्रकाश कैसा है धर्म के फल का प्रकाश कैसे धर्म अधर्म है ना धर्म का मतलब पूर्ण अधर्म का क्या है पाप और उसका हेतु धर्म का हेतु शुरू करेंगे और अधर्म का हेतु क्या है पाप करेंगे है ना तो अब और उनका फल पूर्ण पाप का क्या होता है करे तरह के जो है धर्म बताई गए हैं जो है ना ये अभी होते हैं दस माप है ऐसा ऐसा और ये अधर्म हिंसा जी धर्म अधर्म धर्म अधर्म उनका हित में और धर्म का फल धर्माधर्म का फल क्या है स्वर्ग है नरक की स्वर्ग की प्राप्ति है अधर्म का फल नरक की प्राप्ति है या पुत्र है पशु है ये सभी होती संपदा है वाहन है सभी फल है क्योंकि वे वेद धर्म अधर्म उनके हेतु तथा उनसे सलफा बोल कराने वाले हैं उसके पत्ते के हमारे रक्षा करने के कारण पत्ते के रक्षा करने लेकिन ध्यान देना मोक्ष का उपाय भी देवी बताता है मोक्ष का उपाय भी नहीं बताता ये बात नहीं सब चीज नहीं अब देखेंगे श्लोक में आइये प्रणाली जिस संसारेदांश है ना हृदय व्यु तथा जिस संसार वृक्ष के रक्षक होने के कारण प्रत्येक समान है हां? जिस संसार वृक्ष के रक्षक होने के कारण के समान है श्लोक रहेंगे यह समेदेद यह संदा वेद यह ले है, है। वास्तव में कल मैंने वेदांत व्यक्षा दे दिया था वेदी में किया वेदार्थ वेदास को जानने वाला है वेद को जानना और वेदास को जानना गुरु गुरु के मुख से वेद का उच्चारण उस लेकर उसको अच्छी प्रकार कंठस्थ कर लेना तो वो व्यक्ति को उस व्यक्ति को क्या कहा गया जिसे वेद को कंठस्थ किया अच्छी तरह से उसको कहेंगे वेद भी उसे तो क्या का अर्थ समझने वाले को क्या कहते हैं वेदाश्री है ना वेदांत ठीक से समझने के लिए जो बेराज है तो तो तो तो ना शिक्षा जो शिक्षण होना चाहिए जिनका कोई जीवन में उपयोग नहीं है ऐसे अनावश्यक करते रहते हैं शासकों के नाम आरोप आज जो तो में ये पर हो गया या यहम समूलम संसारे गये ना यह तम त्याव्याख्यात समूलम संसारे जो जैसा हमने व्याख्या किया है वैसे मूल सहित संसार वृक्ष को जो जानता है हमने जैसा व्याख्या किया है वैसे मूल सहित संसार वृक्ष को जो जानता है वेद करके जाना वेद है वेद वित करते हैं भाषा भी वेदार्थ को जानने वाला है अभी देखो ध्यान देना जैसा जो ही पदार्थ है तो अब संसारूप क्या है है, है, है, है। भी अपना उनका तो क्या बताना संसार रूप वृक्ष से भिन्न कुछ भी गयी नहीं है यही करते क्यूँकी असमान संसार वृक्षात यह अन्य अणु मात्रा अवशिष्ट अस्ती अवशिष्टान अस्ती क्योंकि कि मूल सहित संसार वृत्त के भिन्न इस मूल सहित संसार वृत्त के अंत का भिन्न इस मूल सहित संसार वृत्त के भिन्न अणुमात्रा थोड़ा भी थोड़ा भी वे शेष नहीं है थोड़ा भी वे शेष नहीं रहता है एक मूल तरीके संसार में से इससे थोड़ा भी क्या नहीं शुरू है भी है अतः पंखी अतः या वेदार्थ विद्य वे सर्वत्या अतः या वेदार्थ विद्य का सर्वज्ञ इसलिए जो तो वेदार्थ को जानने वाला है वह वा सर्वज्ञ है इस प्रकार मूल सहित ज्ञान की प्रशंसा की जाती है अतः यह वेदार्थ रीप इस कारण है क्यूँकी भिन्न कुछ नहीं है वही वे है इस कारण से जो वेदार्थ को जानने वाला है वह सर्वज्ञ है इस प्रकार मूल सहित ज्ञान की स्थिति की जाती है उससे भिन्न कुछ है नहीं तो उसको जो जानिएगा वो सर्वज्ञ हो गया है न ऐसा लगा लेना तुम कि ठीक है जो तो लगाइए ठीक है जो सब कुछ वही है उससे तो कही उस उस उस उस जाती है उस संसार की अन्य अवयोगों की कल्पना हो जाती है अपराध अन्न अपराध अन्वे अवयोग के साथ नहीं है कल्पना के साथ है प्रधान के साथ ही अग्नि होता है है के तो एक एक तो अव समास होता है, तो तर्टी तर्टी है ना तो, तो उसके साथ ही अगराम है अवयोग की जो कल्पना है वह कल्पना दूसरी है अवलोक दूसरी ठीक नहीं है कल्पना दूसरी है कल्पना किसकी कल्पना अवयोगिक अवयका कल्पना कही जाती है अभी एक कल्पना तो बताइए ना उद और क्या है अगला शाखा और छंदों के क्या है सत्य हैं अगर शाखा वाला वेद शाखा का व्यक्त यहाँ कहीं आया है ये आया था ये दूसर है ना वो ले था तो ना माया तब ऊँध मूल मायामय वृक्षम ये ऊधमूल मायामय वृक्ष आधा शाखम का क्या था यहाँ पर अधा शाखा योग है महद अहंकार ताखा की तरह शाखा की तरह नीचे होती है नीचे होती नीचे उस है का मतलब ऐसा समझेंगे ऊपर से नीचे की ओर आती है ऐसा मतलब तो ये ऊपर आज इन्होंने क्या कर दिया ईश्वर कर दिया ना तो ईश्वर भूख वाला और अब जो ईश्वर है ना वो तो सब जगह सब जगह है ना तो ईश्वर भूख वाला इन्होने बोल दिया ऐसा अब ईश्वर में भी अर्थ नहीं करते है ना तो फिर वो उल्टा करना पड़ता इसे की किसी वास्तुकाल ने ऐसा अर्थ किया है मूल जो है ना, ना कि भगवान ब्रह्मांड की रचना करते है पहले प्रजापति ब्रह्मा की रचना करते हैं, हैं। फिर सत्य तो लोग, है। तो लोग है जनगणना करेंगे सातवा लोग होगा ना तो वहाँ ब्रह्मा जी विराजमान है ब्रह्मा जी मूल है और वो मूल ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हुए हैं तो ऊपर की ओर मूल वाला फिर वो ऐसा से दिया जाता है क्या होता है ऊपर की ओर ब्रह्मा जी से भी वर्षा वाला फिर जो है ना कुधर थे ब्रह्मा रूप मूल वाला ऐसा से निकले न ईश्वर किया है ना अभ्य रूपा जी वाला ईश्वर किया ईश्वर से गिर रहे हैं वर्षा भी करने से ऊपर ऐसा ऐसे किया ब्रह्मा को देख ले हो कृषि तो होती है यह नीचे की होगी मतलब नीचे की होगी शाखा होगी या पक्ष की होगी नहीं होता है अब भी यही देखेंगे आगे हाँ हाँ हाँ सलीके ते ते जाने जाने जाने के है तो वाला है है ये नहीं मनुष्य जगत का अभिन्न करता का वृद्धा विषय प्रवालाथमा सभी साखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अध चा ऊर्धा गुण प्रवृद्ध विषय प्रवाला तर्धिता गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला तध च ऊर्धता करके गुणों से बढ़ी हुई गुणों से बढ़ी हुई गुणा विशेषण है साधारण का साधारण विशेषण क्या है गुण से, से लेना है सतुस्तम गुण से क्या लेना है हाँ तो ये गुणों से बढ़ी हुई और कैसी है एक विशेषण और है विषय प्रवाला विषय पल्लव वाली पल्लव जानते है आम्र का वृक्ष देखेंगे बसंतों में ऊपर उसमें नए ले सकते आते हैं ना लाल लाल रंग के तो ऐसे वग्रभाग में सकते होते हैं ना सुंदर तो है। तो है। में उनको क्या कहते हैं पल्लव पिछले भी कहते हैं पल्लो कहते हैं हिंदी में कैसे कहते हैं अब देखना तो क्या दोनों से बढ़ी हुई तथा विषय रूप पल्लव वाली पल्लव देखने में बहुत लगते हैं ना पल्लो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं तो गुणों से बढ़ी हुई कौन शाखाएल शाखाए तो गुणों से बड़ी हुई तथा विषय रूपों वाली सबसे तो शाखा उस संसार रूप वृक्ष की शाखा लग जाएगा गुणों से बड़ी हुई और विषय रूप पल्लवों वाली उस संसार रूप वृक्ष की शाखाए ऊपर और नीचे संसाराखाए है है? ऊपर और नीचे हुई या ऊपर और नीचे हुई हो है उसकी शाखा अब शाखा क्या है ऊपर क्या है नीचे क्या है घटे है उसकी है ऊपर और नीचे फैली हुई है इतना लगा लिया जाए दूसरी पुरुष या और सीधे लगाए तो कैसा होगा ऊपर और नीचे फैली हुई जैसा लिखा है वैसी देखना श्लोक का ऊपर और नीचे फैली हुई तो वो संसार रूपाएपर और नीचे फैली हुई संसार रूप की शाखाए गुणों से बड़ी हुई तथा विषय रूप पल्लवों वाली हुई है तो और नीचे फरी हुई और संसार में दूसरी साखाए गुणों से घड़ी हुई और विषय रूप पल्लों वाली हुई विशे रूप पल्लवों वाली करते तो आते हैं अब लगायेंगे अधख्यान हाँ। करते हैं मनुष्य जो मनुष्य आदि से, से लेकर स्थावर नीचे कहा तक कहाँ से लेकर मनुष्य से लेकर स्थावर बन गए तो चलिए ये लोग है ना कुछ भी लोग है तो मनुष्य से ले लो और आदि से जो है ले लो पक्षी ले लो और अचानक मनुष्य ऐसी लेकर स्थावर पर्यंत है तो नीचे कहाँ से कहां फैली जाए तो मनुष्य और स्थावर यही सब शाखा समझ लेना है मनुष्य से लेकर स्थावर पर्यंत फैली हुई साक्षात यही शाखाएं है तो मनुष्य और स्थावर पर ध्वन क्या ऊर्ध् क्या कहते हैं यावर ब्रह्मा विश्व धर्म विश्व धर्म यही काम धर्म, धर्म अच्छा ठीक है, है, है उसके अनुसार यही लगेगा यावत है नैविद्या तो का अध्ययन कर लेंगे देवताओं ऐसी लेकर विश्व की रचना करने वाले धर्म रूप ब्रह्मा पर्यं ब्रह्मा जो है न धर्म के प्रवर्तक है इसलिए उनको देविध्या का अध्ययन करेंगे देव यावत की देवताओं से लेकर दे के विश्व की रचना करने वाले धर्म रूप ब्रमा पर्यत ये ऊपर ऊपर कहाँ से कहाँ तक खड़ी है देवताओं से लेकर दे के और तो विश्व की रचना करने वाले धर्म रूप ब्रह्म पर्यंत ये सब कथाएं बोले देवता है ये सब ब्रह्मा है तो देवता अपने कौन ब्रह्मा श्रेष्ठ है किसी एक यहाँ तक ऊपर नीचे यहाँ तक है मनुष्य आदि के लिए कई शावर लेकर देवताओं से लेकर विश्व की रचना करने वाले धर्म स्वरूप कर्म है यहाँ कर्म करम है कर ना क्रमाण अन है कर्म के अनुसार यथा सुगम सुगम कर्थ है ज्ञान और ज्ञान के अनुसार है कर्म के अनुसार और ज्ञान के अनुसार ज्ञान तथा कर्म की फल रूप ये ज्ञान के अनुसार और कर्म के अनुसार को होती है शाखाएं जब जीव मर जाता है ना तो साथ में क्या जाता है उसका कर्म जाता है और ज्ञान जाता है इस प्रकार ज्ञान कर वासीना बाकी है तो साथ में क्या जाता है उसका कर्म जाएगा और उसकी ज्ञान जाएगा ज्ञान कर तो यहाँ तक शाखाए कर्म के अनुसार और ज्ञान के अनुसार होती है ये शाखाएं कैसी है कर्म के अनुसार और ज्ञान के अनुसार और ये शाखाएं कैसी हैं ज्ञानक कर्म फलानी ज्ञान तथा कर्म का फल रूप ज्ञान का फल बहुत छोटा है ना यहाँ क्या है देवताओं से उपासनात्मक ज्ञान दे रहे हैं देवताओं की चलेगा ये ज्ञान और है देवोपासना का फल रूप है ज्ञान और नहीं देवो उपासना और करने का फल है ठीक है ज्ञान और का फल रूप हो ना ये ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना वो तो मुश्य वाला है अन्य ज्ञान देवताओं का ज्ञान देवताओं की ज्ञान और कर्म का फल रूप है कौन शाखा फल रूप कौन है कर्म के अनुसार है ज्ञान के अनुसार है यथा कर्म यथाश कर्म का ही व्याख्यान है ज्ञान कर्म प्रणाली है, है। तो ताथा, ना न्याख्यान है कि ज्ञान और कर्म की फल रूप है कौन सत्य शाखा शाखा कर्म शाखा शाखा यू उस दृष्टि शाखा के समान शाखा का तो शाखा यू शाखा क्या करे समान वृक्ष हुई है शाखा के समान फैली हुई है शाखाए फैल जाती है ना उस परीचे ऐसा जब शाखा के समान फैली हुई है प्रगता करते हैं फैली हुई है, है। तो प्रगता के बाद हो जाता है गुणा प्रवृद्धा गुणा प्रवृद्धा में समाज से गुणा प्रवृद्धा है ना गुणों से बड़ी विको शाखाएं यही शाखाओं का विशेषण है यहाँ गुणई से लेना सबको सब सूज और प्रवृद्धा प्रवृद्धा करके बढ़ी हुई इस्थु इस्थु दिए। इस्थु दिए। इस्थु दिए। इस्थु दिए। जो देखना बीज बढ़ाओ बीज ही बढ़ करके विश्व रूप में होता है बीज बढ़कर के होता है लेकिन ये बीज का जो परिणाम वृक्ष है वो स्कूल का है यहाँ एक शब्द उदाहरण रूपये ही ये उपादान जो है ना ये यह सप्रोधी का विशेषण है कि अपने उपादान उपादान कौन है सपादान कौन है सब इन शाखाओं का उपादान कौन है सब तो ये सब क्या गुणों का ही कर रहे है ना दोनों का ही उपादान है इसके लगाइए तो उपादान भूत करके उपादान भूत सप्रम गुणों के द्वारा बढ़ी हुई उगातम तो गुणों के द्वारा तो उगा प्रवाला है पर जिसे तो से क्या लेना है शब्दालय शब्दालय विषयाहा तो प्रवाला है युवा तो प्रवाला का यहाँ पर ध्यान देंगे श्लोक में विषय प्रवाला है इसका भाष्यकार क्या करते हैं दिख रहा प्रवाला यु दिशया प्रवाला विषय है फलों के समान है विषय कैसे हैं फलों के समान आगे देखेंगे आदि करुफा था व्याली भगवंती देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर क्या है दे आदि करुफल है ना तो देखेंगे कर्म का फल कर्म का फल ज्ञान का तथा कर्म का फल रूप क्या बताया उस साखाओं तो बताया किसको बताए शाखाओं से हो तो जो है ना ये जो देवताओं से लेकर ब्रह्मा पर्यंत मनुष्य से लेकर पर्यंत तो ये शाखाएं है न तो ये शाखाए क्या है ज्ञान कर्म का फल तो कर्म का फल हो गया ना तो दे आदि कर्म फल है कर्म का फल हो नहीं ये कर्म का फल क्या है चाहे वो मनुष्य तो की दे हो या तोड़ की दे हो पक्षी की दे हो पशु की दे हो ब्रह्मा की दे हो ऐसा तो लगाएंगे कि कर्म का फल देयादि रूप कर्म फल क्या कहेंगे देहादि रूप करो हाँ या कर्म फल दे कर्म देयादि रूप कर्म फल ऐसा कर्म फल रूप देहादि दे एव करो ठरानी ऐसा ऐसा देहादी एवं करो धरानी ऐसा देहादी एवं कर्म अभी पवित्रध्या कर लेना तो कर्म फल रूप देहादि साखों से कह या देहादी कर रूप शाखाओं से देहादी क्या है कर्म फल रूप शाखा कौन है तो देहादी रूप शाखाओं से अथवा कर्म फल रूप देहादी शाखाओं से कर फल रूप देहादी शाखाओं से पल्लवान शब्द आया विषय कि फल्लो के समान शब्दादी विषय अंकुरित होते हैं फलों के समान शब्दादी विषय उत्पन्न होते हैं या फलों के समान शब्दादी विषय उत्पन्न होते हैं। जैसे पलों देखने में खुल लगते हैं ना, तो शब्दादी विषय भी देखने में क्या लगते है सदन मिले कितने होते हैं चाहे मनुष्य का डेय हो चाहे बेरोजगार का डेय हो और ये जो ब्रिज पाउडर बीत हो क्या जो ब्रिश देख रहे ये भी है क्या है हाँ जहाँ जहाँ क्या है नाम रूप का विभाग है वहाँ वहाँ किसी ना किसी जीव का है ना वहाँ पर क्या है जीव का हमु है सबने है ना तो सब जैसे जहाँ है तो नाम रूप का विभाग है किसी न किसी जीव है किसी न किसी भी वो क्या है इसमें क्या बोला गया की विषय लग की कर्म फल रूप देहादी शाखाओं से कर्म फल रूप देहादि शाखाओं से पल्लों के समान सुंदर शब्दादी विषय अंकुरित होते हैं पल्लों के समान सुंदर शब्दादी विषय अंकुरित होते हैं पल्लो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में मिलते हैं पल्लो फल्को नहीं है ना देखने में अच्छे लगेंगे फलतो नहीं।, नहीं है नहीं। वाला शाखा अच्छा तेल एक अच्छा उस कारण से तेल करते कारण से विषेर रूप पल्लों वाली शाखा अंकुरित जैसे होते यू लगा ना उस कारण से विषय रूप पल्लो वाली कौन होगी शाखा कौन है वाली शाखाए है आज देखेंगे संसार ले। वृक्ष से परम मूलम परम मूलम का उपादान कारण संसार को वृक्ष का परम मूल परम मूल करते संसार को वृक्ष का उपादान कारण पूर्ण में कहा गया पूर्व पूर्व में न पूर्व में ऊर्ज मूलम इस प्रकार किसका प्रकार कहा गया पूर्व में ऊर्ज मूलम इस प्रकार तो संसार का उत्पादन संसार ईश्वर अब यह तुम्हारा ईश्वर कहा गया ना अच्छा अब इदानी अब अब क्या कहना चाहते है तो श्लोक देख लो पहले धनी हो मतलब ये परम मूल तो पहले कह दिया और अवंतर मूल अब जाएगा तो परम पह मूल तो को पहले कह और अवान्तर मूल अब कहा जाएगा प्रधान मूल कोई उपाधान कारण होता है कोई कोई कारण होता है ना कहा जाएगा प्रधान मूल्य को पहले कह पह दिया श्लोक देखेंगे अधा क्या मूल्य अनुसंसानी अधा क्या मूल्य अनुसंसानी कर्मानुबंधी मनुष्य होते अनुसंतानी कर्मानुबंधी मनुष्य लोके शब्दार्थ लगा लीजिए फिर भाषण देखेंगे दे अच्छा। और नीचे मनुष्य लोक में कर्मानुबंधी मूलानी अनुसंतानी कर्मानुबंधहीन करुबंधी या कर्म से संबंध रखने वाले मूल्य छेगी और नीचे मनुष्य लोक ने कर्म के संबंध रखने वाले मूल फैले हुए हैं या तो कर्म भी कर में है। में है। के प्रवर्तक मूल झगे हुए हैं कर्म के और मनुष्य लोग फैले हुए हैं ना तो यहाँ पर प्रधानता मनुष्य के लोग अधिकार है इसलिए यहाँ बोला उसका मूल फैला हुआ है उनका तो परम मूल आया ना पहले पूर्व मूल हमें यहाँ अवान्तर मूल कहा जाएगा मूल कहा जाएगा यहाँ पर क्या है क्या आगा और नीचे मनुष्य लोक में कर्मानुबंधी मूल फैले हुए हैं या मूल कर ना ये संस्कार अनुसार व्यक्ति जैसा कर्म करता है, संस्कार है।, जो है, है।, है, है।, है वो तो पूर्व चौरासी लक्ष्य में फलता है चौरासी लाख उसकी शाखाएं हो जाएगी मूल यहाँ है जैसा यहाँ जैसा कर्म करेगा फिर किसकी शाखाएं हो उसकी चौरासी लाख वाखाएं को मिलेंगे तो मनुष्य सब आगे पीछे विचार नहीं करता हम कहा जायेंगे कुछ नहीं ये है अब देखेंगे संसार में जिस किता है मूल लड़का उपाधान कारण पूर्व में द्वारा कहा गया अतरानी अतरानी करके पश्चात ईरानी मतलब अब कर्म फले जाने के लिए करुण फल करु फ है ना अभी ठीक है ऊपर का वाक्य है ना दो वाक्य पहले दे आदि करु फल है ना तो कर्म का फल कौन है वो तो क्या है ना देल अच्छा। तो का क्या हो जाएगा उसके अनु कर्म फल रूप कर्म फल कौन है दे कर्म के फल ही तो देखिए कर्म के फल दे से जन्य दे से जन्य क्या है जब दे मिल जाएगी ना तो की प्राप्ति होने का राज भी होता है किसी है आदि अभिनिवेश रागत जो अग्निवेश कर मृत्यु करते हैं सोच रहे हैं मृत्यु अब देखेंगे रागव जो मृत्यु है सब प्रत्येक प्राणी में रहता है छोटे बच्चा है ना जिसको कभी पीटा न गया हो आग उस करिए डर जाता है सब बैठा हुआ सबके अंदर है ना मृत्यु है सभी तो है।, है ना मृत्यु है तो पंक्ति लगाएंगे तो जन्म रागेष रागा द्वे की वासना वासना का क्या है संस्कार यहाँ पर मूलानी युग श्लोक में अधर्या मूलानी मूलानी आया है ना तो मूलानी का अर्थ करते हैं भाषिकार मूलानी युग मूल के समान मूल के समान क्या है की दे से जन्म रागा द्वेश संस्कार राघव द्वेश आदि के संस्कार राघव द्वेश के संस्कार किसी में राग होता है किसी में द्वेश होता है और उससे क्या पड़ जाते हैं राघव द्वेशते हैं राघव द्वेश पढ़ते हैं तो संस्कार से तो क्या है कि जिसके प्रति राघव द्वेशी आती है उसकी आती है फिर उसके और राघव द्वेश बढ़ता है ऐसा इस प्रकार राघव द्वेश के क्या होते हैं संस्कार अब भी अब ध्यान देना पूरी जमीन में भी व्यक्ति ने बहुत कुछ रागद्र किया है ना तो उसके लिए संस्कार करें उसके लिए क्या करे हुए और संस्कारों के अनुसार तो मूल के, के समान है।, है अब देखेंगे आगे धर्मधनुष जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ध्यान देंगे धर्माधनुष्टी कारण आर्म स्थल जनित रागद्य सादी वासना अवंतर भावानी मूलान युवा धर्म प्रवृत्ति कर्म फलिक का, का कारण शुभ और अशुभ कर्मो में प्रवृत्ति का कारण है तो किसी के धर्म में प्रवृत्ति होती है किसी की धर्म में प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति का कारण क्या है वासना या संस्था है समझी लगी हाँ तो धर्मा धर्म में प्रवृत्ति के कारण कर्म फल से जन्म राज्य के संस्कार के संस्कार किसने कारण है धर्म में प्रवृत्ति के कारण जन्म रागदाजी के संस्कार अवान्तर भावानी मूलानु बाद में होने वाले मूल जैसे हैं अथवा तो आप्रधान मूल जैसे हैं आप्रधान मूल तो हो जैसे है मूल जैसी हो गयी वो संस्कार संस्कार अब उन संस्कारों के अनुसार धर्माधर्म स्वृत्ति होती है तो ये पूर्ण जन्म का हो गया ना पूर्ण जन्म का भी हो गया और हो तो तो भी होता है धर्मधर्म के विचार होते हैं तानी तानी से क्या लेना है मूलानी तो इसके मूल फैले हुए हैं मूल का मतलब क्या हुआ कि उसके संस्कार फैले हुए हैं है ना अच्छा अनुसंतानी अनुसंतानी का फैले हुए हैं या अनुप्रविष्टानी अनुप्रविष्ट मतलब मूल उसके फैले हुए हैं मूल देखोगे ना आप दृश्य का जो मूल है ना नीचे अनुप्रविष्ट होता है नीचे अनुप्रविष्ट होता है खोद कर देखे उप फैला रहेगा इससे उन्हें फैला हुआ दिक्कत नहीं है अनुप्रविष्ट है कहाँ पर मनुष्य रूप में उसके मूल अनुप्रविष्ट है मूल का मतलब सोचता है तो सभी जगह अनुप्रविष्ट है अनुप्रविष्ट क्यों कहा गया तो भाषीदार आगे बताएंगे क्योंकि उसका नाम में ही कदम करने का अधिकार है अन्य जल को तो क्या है कर्म फल का भोग होता है इसलिए यहाँ मनुष्य कहा है पंक्ति देखेंगे नीचे है ना का कहते देववादी अपेक्षा देववादी की अपेक्षा देववादी योनियों की अपेक्षा नीचे कहा मनुष्यों लोक में देववादी योनियों की अपेक्षा नीचे मनुष्य लोग में लक्षणा से भाष्य प्रकाश व्याख्या में स्पर्श किया है कि स्वर्ग लोकापेक्ष त्या है देवताओं की अपेक्षा नीचे मनुष्य देवलोक की अपेक्षा नीचे मनुष्य लोग ऐसा तो मतलब ये हुआ की देवलोक की अपेक्षा नीचे देवलोक की अपेक्षा नीचे मनुष्य में कर्मानुबंधी संस्कार अनुकृष्ट है कर्मानुबंधी संस्कार खेले हुए हैं लग गया अपेक्षा मूलानी अनुसंधतानी अनुसंधतानी कर अनुष्टानी अनुप्रुष्ट है अनुष्ट मूल यहाँ अनुकृष्ट है उसका यहाँ जैसा करता वैसे सब गे भोगता है कर्मानुबंधी कर्म अच्छा समाज कोई अनुबंधी ठीक है ठीक है है।, है, है है, समात है ना? समाप्त करके क्या बनेगा कर्मानुबंधन क्या बनेगा और फिर बहुवचन में बनेगा कर्मानुबंधीन ऐसा तो कर्म ये षण किसका बन रहा है मूल का तो मूल वैसे के नपुंसकेंगे नपुंसकूप चल गए ना तो इसमें भूग्री समाज है कर्म अनुबंधा ऐसा कर्म अनुबंधा कर्म अनुगंध है जिनका कर्म से यहाँ पर क्या लेना है धर्मा, धर्म धर्म लक्षण कर्म धर्मा धर्म रूप कर्म कौन सा कर्म है धर्मा धर्म रूप कर्म कर्म से धर्मा धर्म रूप कर्म लेंगे अनुबंधा करते है पश्चात भावा जो बाध्य होने वाला अनुबंधा क्या थे बाद होने वाला लगाएंगे जिन, जिनका अनुबंध कर्म है जिनका अनुबंध कर्म है जिनके जिनके बाद में होने वाला जिनके बाद में होने धर्म धर्म रूप कर्म है उन्हें क्या कहेंगे कर्मानुबंधी जिनके बाद होने वाला धर्मधर्म रूप कर्म है उन्हें क्या कहेंगे कर्मानुबंधी कर्म संस्कारों के बिना होता है नहीं जिससे क्या है कि शुभ संस्कार हैं धर्म के संस्कार हैं उसकी धर्म में होती है और तो जिसके अधर्म के संस्कार है, अधर्म। है। है। हैं उसकी तो होती है बस वही है शुभ कर्मों में रात ही तो ये ध्यान देना तो कर्म किसके बाद में होते हैं संस्कारों तो के बाद में तो जिसके बाद में कर्म होते हैं उसे कहेंगे कर्मानुबंधी तो कर्म किसके बाद होते हैं संसारों के बाद में वो संस्कार को कहेंगे कर्मानुबंधी है ना कर्मानुबंधी कर्मानुबंधे अच्छा प्रत्यय लिखिए अलग रहा अनुबंधन अनुबंध अनुबंधानी नहीं है ना अनुगंधी है ना देखने देखेंगे कि नहीं प्रत्येक है क्या है यहाँ पर यहाँ बोगरी के अर्थ में इन्ही फिर समझिए ना बोगरी समाज नहीं है बल्कि बोगरी समाज के अर्थ में इन्हीं फिर गंगा अर्थ ये तो अर्थ का निर्देश किया भाष्यकार ने समाज का निर्देश नहीं किया अर्थ निर्देश किया है भाष्यकार भगवान ने तो पंक्ति लगाएंगे धर्म ये शाम है ना ये शाम अनुगंधा पश्चात बाबा जिनके बाद में होने वाला धर्मा दर्म रूप कर्म है उन मूल को क्या कहेंगे धर्मा अनुगंधी है ना जिनके बाद कर्म होता है तो कर्म किसके बाद होता है संस्कारों के बाद पहले भी संस्कार बाद में उसके है कर्म होता है तो कर्मानुबंदी कर्मानुबंदी कौन हो गया संस्कार है यहाँ पर एक है उद्भूति है ना उद्भूति कर्ज कर लेना यहाँ पर संस्कारा नाम वृद्धि उद्भूति करके वृद्धि लिख लो उद्भूति का क्या संस्कार उद्भूति करके वृद्धि दिद्� तो किस वृद्धि संस्कारा नाम संस्कारिंग अनुभवती कर लेना अनुसृत्य होती अनुसृत होती संस्कारों की वृद्धि का अनुसरण करके होता है संस्कारों की वृद्धि का अनुसरण करके होता है क्या कल संस्कारों कर्म में संस्कारों की वृद्धि का अनुसरण करके होता है कर्म कैसा होता है संस्कारों की वृद्धि का अनुसरण करके होता है इस प्रकार से क्या लेना है मूलानी इस प्रकार वे मूल क्या हों कर्मा होंगे कर्मानुमान मूल क्या होंगे कर्मानुमान चीनी फिर नूप चला है मूलानी का विशेषण होने से चीनी प्रत्येक होकर नूप चला है तो मनुष्य लोग क्यों कहा क्या कही अच्छा विशेष रूप से विशेषता है ना लगाएंगे ये क्या आधा और नीचे विशेष रूप से मनुष्य लोक में मास्क यहाँ पर विशेषता का प्रयोग करते हैं और विशेष रूप से मनुष्य लोक में कर्मानुबंदी संस्कार कर्मानुबंदी संस्कार अनुप्रवि है तो यहाँ पर विशेषता मनुष्य लोके मनुष्य लोके तो क्यों कहा गया मनुष्य लोके संस्था प्रयोग भगवान ने क्यों किया तो राष्ट्रकार कहते हैं इस रूप में क्योंकि इस रूप ने मनुष्यों अच्छा का कर्माधिकार प्रसिद्ध किया रूप ने मनुष्यों का कर्म अधिकार ऐसा अच्छा रहेगा विशेषता में अत्र के पास करो उधर मत करो जिसे अस्त्र के पास कर कर्मानुमंडी मूल मनुष्य लोक में है कर्मानुमंडी मूल कहा है मनुष्य लोक में ही अक् क्योंकि क्योंकि इसी लोक में विशेष रूप से मनुष्यों का कर्माधिकार प्रसिद्ध है क्योंकि इस लोक में विशेष रूप से मनुष्यों का कर्माधिकार तो विशेष रूप से कहा है विशेष रूप से इस लोक में मनुष्यों का कर्माधिकार प्रसिद्ध है तो विशेष रूप से कहा इसका मतलब प्राचित देवताओं का भी कर्मंडली अधिकार है भागवत में आता है ना वो वृक्ष के व्र के लिए किसने किया यज्ञ इंद्र ने वृक्षा के व्रियो ने यज्ञ किया यज्ञ अयजंतवाज्ञ अयजंत देवताओं ने यज्ञ यज्ञ कर्म के द्वारा यज्ञ विष्णु यज्ञ की विष्णु को देवताओं ने यज्ञ कर्म के द्वारा यज्ञ रूप विष्णु की आराधना की देवताओं ने ये कर्म के द्वारा ये रूप विष्णु की आराधना की तो वाचित देवताओं का भी अधिकार है तो अब देखेंगे यही विशेष रूप से अधिकार है तो जब यही के भोग पदार्थ विचलित कर लेते हैं व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं कर पाता है तो नहीं जीवा और मनुष्य लोग को छोड़ दो तो और यून में जाएंगे तो कुछ हो नहीं सकता है इसलिए पशु यूनी से बचना हो तो बहुत सावधान रहना चाहिए आदमी को भगवान से चाहिए ये पशु यूनी में जाने से बचना है रास्ता खुला है लोगों की संचय ले जाएंगे अच्छा यह लग जाएगा तुमकी और नीचे मनुष्य लोग में कर्मानुबंधी वासनाए अनुप्रविष्ट हैं या कर्मानुबंधी वासनाएं फैली हुई हैं, संस्कार फैली हुई हैं, वासना कहते हैं संस्कार तू यह अयं वर्णिता संसार वृक्षा किंतु जो यह संसार वृक्ष वर्णित है तू या अयम संसार विक्षा वर्णिका किंतु जो यह संसार वृक्ष वर्णित है जो या संसारिश कथित है जिसका वर्णन किया जाए उसके क्या कहेंगे न न न ओम